जब भी प्रेम पर चर्चा करते हैं, तब अनिवार्य मृत्यु को क्यों जोड़ लेते हैं? क्योंकि प्रेम महामृत्यु है जिसने मृत्यु को न समझा वह प्रेम को भी समझ न पाएगा जिसने प्रेम को न समझा वह मृत्यु से सदा के लिए अपरचित रह जाएगा मृत्यु है स्वेच्छा से मरने की बात तो ही समझी जा सकती है स्वेच्छा से तो कोई प्रेम में ही मरता है मृत्यु में स्वेच्छा से मरना तो बहुत कठिन होगा जिसने प्रेम में मरना सीखा मिटना सीखा जिसने मिटने का मजा ले लिया जिससे मिटने का स्वाद आ गया वो शायद मृत्यु में भी मिटने को स्वेच्छा से राजी हो जाए तो प्रेम पाठशाला है उस पाठशाला में मिटना सीखना है और मिटे बिना कोई प्रेम को उपलब्ध नहीं होता तुम जब तक हो तब तक प्रेम ना हो सकेगा तुम्हारा सिंहासन जब खाली हो जाता तभी प्रेम का सम्राट उतरता है इसलिए मिटने की तैयारी हर हालत में जरूरी है उससे ही तुम प्रेम को जानोगे उससे ही तुम प्रार्थना को जानोगे उससे ही तुम मृत्यु को जानोगे उसी से तुम परमात्मा को जानोगे प्रेम कुंजी है और उस एक कुंजी से सभी ताले खुल जाते हैं इसलिए तो फरीद कहते हैं अकथ कहानी प्रेम की द्वार बहुत होंगे ताले बहुत होंगे लेकिन सब तालों के बीच एक कुंजी काम कर जाती है वो प्रेम की है इसलिए अनिवार्यता प्रेम के साथ मृत्यु की चर्चा करनी ही पड़ेगी जिसने प्रेम की चर्चा की वो मृत्यु को बात दी उसकी प्रेम की चर्चा व्यर्थ है अधूरी है उसमें कोई गहराई नहीं वो ज्यादा से ज्यादा आदमी की वासना की बात कर लेगा कामना की बात कर लेगा लेकिन प्रेम की गहराई छुई भी न जा सकेगी तुम्हें विरोधाभास लगता है क्योंकि तुम तो सोचते हो प्रेम यानी जीवन और मैं तुमसे कहता हूं प्रेम यानी मृत्यु तुम्हें विरोधाभास लगता है क्योंकि ना तो तुम जीवन को जानते ना तुम मृत्यु को जीवन की गहनतम गहराई मृत्यु में है जीवन को भी जानना हो तो भी डूबना पड़ेगा जैसे बूंद सागर में खो जाती ऐसे तुम्हें जीवन के महासागर में खो जाना पड़ेगा जीसस की जीवन की कथा का यही सार है इधर सूली लगी उधर पुनरुज्जीवित हुए ईसाइयत भूल गई उस बात को ठीक से समझ ना पाई क्योंकि प्रेम को मृत्यु को जोड़ना ईसाइयत को भी मुश्किल पड़ा जीसस को मानने वाले सूली चढ़ते वक्त सोचते थे जीसस मरेंगे नहीं कोई चमत्कार होगा मृत्यु से बचा लिए जाएंगे क्योंकि वे भी मृत्यु से डरे थे उन्हें पता ही ना था कि प्रेम की आखिरी गहराई तो मृत्यु है क्रास सूली है और जब जीसस मर गए सूली पर तो मित्र और अनुयायी विदा हो गए उदास थके हारे कोई चमत्कार घटित ना हुआ और जब तीन दिन बाद कथा कहती है कि जीसस देखे गए जीवित तो अनुयायी भरोसा ना कर सके क्योंकि ये हो ही कैसे सकता है जो मर गया जो मर गया सूली पर वो पुनर्जीवित कैसे असंभव फिर चूक गए प्रेम की गहराई मृत्यु है और मृत्यु से पुनर्जीवन है नया जीवन जीस की पूरी कथा इतनी ही है ऐसा कभी हुआ या नहीं ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कोई सूली पर लटका फिर चला जमीन पर ये बात महत्वपूर्ण नहीं है ये तो एक बोध कथा है सूली के बाद महाजीवन है और इस कथा में एक बात समझ लेनी जैसी उनके जो खास खास शिष्य थे ल्यूक मार्क थॉमस वो कोई पहचान ना सके उनको पहचाना उनकी एक प्रेम करने वाली शिष्या ने वो शिष्या भी असाधारण थी वो एक वैश्या थी मैरी मैक लेन ईसाइत इसको झुटलाने की कोशिश करती रही है इस बात को छिपाती है क्योंकि ये बात जमती नहीं बड़े बड़े अनुयायी संत जिन्हें ईसाइत कहती है वो न पहचान सके और पहचाना एक वैश्य ने यह बात भी मैं मानता हूं कारगर है अर्थपूर्ण प्रेम ही पहचानेगा वेश्या का प्रेम भी पहचान लेता है संत का पांडित्य भी नहीं पहचान पाता प्रेम की ऐसी महिमा है वेश्या का प्रेम भी पहचान लेगा वेश्या के प्रेम में कितनी ही अपवित्रता हो तो भी प्रेम की एक पवित्र किरण तो मौजूद है और संत के तथा कथित पांडित्य में कितनी ही पवित्रता की धारणाएं हों पवित्रता की एक भी जीवित किरण नहीं मस्तिष्क न पहचान सका हृदय ने पहचाना पुरुष न पहचान सके स्त्री ने पहचाना ये बात सोच लेने जैसी है सोच विचार काम न आया हृदय की अंधी आंखें काम आ गई प्रेम की कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है पर मृत्यु को समझोगे तो ही समझ में आएगी और जो प्रेम में मरने को राजी है उसे परमात्मा हजार रूपों में जिला देता है दूसरा प्रश्न जो भी अस्तित्वगत है प्रेम काल ध्यान वह सब बेबूझ क्यों है हमारे लिए अस्तित्व रहस्य है बेबूज होना उसका स्वभाव है बेबूज होना कोई घटना नहीं है कोई उलझन नहीं है जिसको तुम सुलझा सकोगे बेबूझ होना अस्तित्व का स्वभाव है इस भेद को ठीक से समझ लो ये कपड़े मैंने पहन रखे ये मेरा स्वभाव नहीं मैं दूसरे कपड़े पहन सकता हूं मैं नग्न हो सकता हूं मैं कपड़ों का त्याग कर दे सकता हूं ऊपर की घटना है संयोग है स्वभाव नहीं पहना हूं तो ठीक उतार दू तो कोई कपड़े जबरदस्ती ना कर सकेंगे कि उतरते नहीं लेकिन फिर मेरी चमड़ी को उतारना बड़ा कठिन पड़ेगा यद्यपि उतारी जा सकती है, संयोग वो भी है थोड़ा गहरा संयोग है लेकिन फिर भी संयोग है चमड़ी भी खींची जा सकती है उतारी जा सकती है फिर उसके भीतर मैं हूँ मैं को तो मुझसे अलग नहीं किया जा सकता कोई उपाय नहीं कोई प्लास्टिक सर्जरी काम नहीं आएगी वो मेरा स्वभाव है जो भी मुझसे अलग किया जा सके वो मेरा स्वभाव नहीं है संयोग है कोई संयोग बहुत गहरा होगा कोई बहुत गहरा नहीं होगा लेकिन सब संयोग तोड़े जा सकते हैं नदी नाव संयोग हम कहते हैं कोई अनिवार्य नहीं है कि नदी नाव में रहे ऐसा भी अनिवार्य नहीं है कि नाव में नदी रहे ही या नाव नदी में रहे कोई अनिवार्यता नहीं है नाव को तुम नदी से उठा लो तो कोई अड़चन नहीं है नदी बिना नाव के हो सकती है नाव बिना नदी के हो सकती है संयोग ऊपरी है लेकिन कुछ नदी का स्वभाव है जैसे बहाव नदी में बहाव ना हो तो तालाब हो जाएगी नदी नहीं रहेगी फिर सड़ेगी जिस नदी में बहाव बहावना रहा वो सागर की तरफ जाना बंद हो गई वो उसका स्वभाव था उसके बिना वो नदी ही नहीं रही फिर तुम्हें उसे कुछ और नाम देना पड़ेगा सरोवर कहो कुछ और कहो नदी ना कह सकोगे उसका बहाव ही खो गया फिर जल है नदी का जल ही खो जाए तो भाषा में हमें इस तरह के प्रयोग करने पड़ते हैं हम कहते हैं सूखी नदी अब बिल्कुल पागलपन की बात है सूखी कहीं कोई नदी हो सकती सूखी नदी तो केवल नदी के न होने का नाम है कभी यहाँ नदी बहती थी अब सिर्फ सूखा पाट रह गया है मत कहो कि यह नदी है इतना ही कहो कि कभी यहाँ नदी बहती थी अब तो नदी का बिल्कुल अभाव है इसको तुम सूखी नदी कहते हो ये भाषा का गलत उपयोग है क्योंकि नदी और गीली ना हो तो नदी कहां नदी सूखी कैसे हो सकती है उसका कोई उपाय नहीं अस्तित्व का स्वभाव है बेबूझता रहस्य कोई भी उपाय नहीं कि हमें उसे उतार के अलग कर दें साइंस कितनी चेष्टा करती यही चेष्टा है कि किसी तरह बेबूझपन मिट जाए किसी तरह बात समझ में आ जाए व्याख्या हो जाए कोई सिद्धांत बन जाए जो जीवन को सुलझा दे, लेकिन विज्ञान ने जितने उपाय किए उतनी ही मुसीबत बढ़ी चीजें सुलझी नहीं और उलझ गईं। जितना विज्ञान गहरा गया है उतना ही उसने पाया कि और गहराइयां खुल गईं। एक रहस्य को लगता था सुलझा रहे हैं दस नए रहस्य उलझ गए बहुत बड़े वैज्ञानिक एडिंगटन ने लिखा है कि सौ वर्ष पहले वैज्ञानिक सोचते थे हम बिल्कुल अब द्वार के करीब हैं रहस्य का द्वार आया आया अब खुला अब खुला जरा समय की देर है थोड़े प्रयोग और थोड़ी चेष्टा और बड़े आश्वस्त थे लेकिन इस सदी के प्रारंभ में आश्वासन डगमगा गया द्वार पर आ गए द्वार खुल भी गया पता चला और नए द्वार जैसे प्याज को छिलो एक परत निकली और दूसरी परत आ गई प्याज तो कभी छिल भी जाएगी पूरी और हाथ में कुछ भी ना बचेगा लेकिन जीवन का ढंग ऐसा अस्तित्व का ढंग ऐसा परत पर परत है कभी छिल नहीं पाएगा तुम उघाड़ते जाओगे उघड़ने को शेष रहेगा तुमने महाभारत की कथा सुनी है वो कथा महाभारत की नहीं है विज्ञान और अस्तित्व की द्रौपदी को वस्त्र उगाड़ा गया है वो बढ़ता चला जाता है वो जो वस्त्र उघाड़ रहे थे वो द्रौपदी को नग्न करने को उत्सुक हुए थे विज्ञान प्रकृति को नग्न करने को उत्सुक हुआ है जान लेना है पूरा कथा है कि कृष्ण वस्त्र को बढ़ाते चले गए ये तो कथा है कोई ऐसा कृष्ण बैठे नहीं द्रौपदियां निश्चिंत न रहे वस्त्र छीना जाने लगे तो कुछ करे कोई कृष्ण बैठे नहीं कहीं जो वस्त्र को बढ़ा देंगे नहीं लेकिन कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है उसको यथार्थमत समझना उसको प्रतीक समझना यह है कि परमात्मा का ढंग ऐसा है उसका होना ऐसा है स्वभाव ऐसा है कि तुम उघाड़ो वो ढकता ही चला जाता है तुम जितना उघाड़ते हो उतना तुम ही थकते हो एडिंगटन ने लिखा है कि हम सोचते थे पहले कि पदार्थ समझ लिया गया पदार्थ का स्वरूप समझ लिया गया हम सोचते थे संसार यंत्रवत है लेकिन अब अब हालत उल्टी हो गई पदार्थ तो बिल्कुल खो गया वैज्ञानिक कहते हैं पदार्थ जैसी तो कोई चीज ही नहीं और अस्तित्व का स्वभाव विचार जैसा मालूम होने लगा वस्तु जैसा नहीं और भी रहस्य बढ़ गया आइंस्टीन ने मरते वक्त कहा है कि जब मैंने शुरू की थी यात्रा खोज की विज्ञान की तो मैं सोचता था कुछ ना कुछ हाथ लग जाएगा कुछ हाथ नहीं लगा इतना ही जान पाया हूं कि जानना असंभव है इतना ही जान पाया हूं कि जीवन के रहस्य को कभी पूरा खोला ना जा सकेगा आइंस्टीन एडिंगटन प्लांक बड़े वैज्ञानिक अंतिम दिनों में कविता की भाषा बोलने लगे धर्म की भाषा बोलने लगे जो वैज्ञानिक धर्म की भाषा तक न पहुंच पाए समझना कि मीडिया कर थोड़ा मध्यम बुद्धि का है बहुत गहरे नहीं जा सका जो भी गहरे गए उन्हें तो थाय मिली ही नहीं उन्होंने तो कहा अथाय हाँ जो किनारे पे बैठे रहे वो कहते हैं थाय है जो गए गहरे में उन्होंने थाय ना पाई जो जितना गहरा गया उतना अथाए पाया इसलिए तो फरीद कहते हैं अकथ कहानी प्रेम की कहता हूं लेकिन कहीं ना जा सकेगी था लेता हूं लेकिन अथाय चेष्टा करूंगा जानता हूं यह होगा नहीं अस्तित्व का स्वभाव है रहस्य अस्तित्व कोई समस्या नहीं है जिसको हल करना है जिसे तुम हल कर सकते हो अस्तित्व एक रहस्य तुम जियो तो जी सकते हो नाचना चाहो नाच सकते हो अस्तित्व को गाना चाहो गा सकते हो हल करने भर की कोशिश मत करना वो भ्रांत चेष्टा है और होना भी यही चाहिए कि वो चेष्टा भ्रांत हो क्योंकि तुम अस्तित्व के अंग हो अंग पूर्ण को कैसे जान सकेगा बूंद सागर को कैसे जान सकेगी तुम अंश हो अंश अंशी को कैसे जान सकेगा अस्तित्व तुमसे पहले है तुमसे बाद भी रहेगा तुम अस्तित्व की एक लहर हो आए और गए तुम नहीं थे तब भी अस्तित्व था तुम नहीं हो तब भी अस्तित्व रहेगा तुम कैसे इस अनंत को जान सकोगे तुम तो जागरण की एक छोटी सी घटना हो जरा सी चेतना उठी है जरा सा होश आया है एक किरण उतरी है इस किरण के सहारे तुम इस विराट को कैसे जान सकोगे असंभव है और अगर ये अहंकार तुम्हारे मन में आ जाए कि इसे जान कर रहेंगे तो तुम्हें एक अवसर मिला था आनंद का वो भी तुम खो दोगे। ज्ञान मत खोजना आनंद खोजना यही फर्क धर्म और विज्ञान का है विज्ञान कहता है ज्ञान खोजेंगे धर्म कहता है आनंद खोजेंगे विज्ञान कहता है उस आनंद का अर्थ ही क्या जिसका हमें ज्ञान ना हो सुक्रांत ने सिलसिला किया पश्चिम में विज्ञान का सुक्रांत ने कहा है अपरिक्षित जीवन जीने योग्य नहीं अनएग्जामिड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग इससे शुरुआत हुई विज्ञान की ये बीज है जीवन को जब तक ठीक से न समझ लिया जाए व्याख्या न हो जाए उसका परीक्षण न हो जाए तब तक जीने में क्या सहारे धर्म कहता है ज्ञान का क्या करोगे अगर उससे आनंद उपलब्ध ना हो ज्ञान का ढेर लगा लोगे ज्ञान के पहाड़ भी इकट्ठे हो जाएं, तो भी आनंद की एक बूंद भी तो उससे नहीं निचुड़ सकती ज्ञान का करोगे क्या ज्ञान किस लिए अगर तुम गौर करोगे तो ज्ञान का खोजी भी कहेगा कि ज्ञान पाके मैं आनंदित होऊंगा। तो धर्म कहता है जब आनंदित ही होना है तो इतने ऊहा की क्या जरूरत है और ज्ञान कभी किसी को हुआ नहीं हां जो आनंद को उपलब्ध हो गए हैं उनका अज्ञान मिट गया है ज्ञान कभी किसी को हुआ नहीं जो आनंद को उपलब्ध हो गए उनका अज्ञान मिट गया है उनके भीतर से ये भाव ही गिर गया कि कुछ जानना है सारे प्रश्न मिट गए उत्तर मिल गए हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं सारे प्रश्न गिर गए हैं वे निष्प्रश्न हो गए और जहां प्रश्न गिर गए जहां कोई खोजने की बात ना रही वहां जीवन की पुलक जीवन का अहोभाव उठता है जब तक तुम दौड़ते हो खोजते हो तब तक नाचने की फुर्सत कहां है जब कोई दौड़ नहीं रह जाती कोई खोज नहीं रह जाती कहीं जाने का कोई सवाल नहीं रह जाता तुम जहां हो वहीं मंजिल होती है, तब तुम नाचते हो नाचने वाला पैर यात्रा पर जाने वाले पैर से बिल्कुल अलग है नाचने वाला पैर कहीं भी नहीं जा रहा उसकी गति तो हो रही है लेकिन कोई गंतव्य नहीं है तुम नाचने वाले पैर की अगर वैज्ञानिक परीक्षा करोगे तो उसमें और दुकान की तरफ जाने वाले पैर की परीक्षा में कोई फर्क ना पाओगे क्योंकि दोनों में मसल्स की गति होगी खून बहेगा ऊर्जा व्यय होगी विद्युत प्रवाहित होगी खर्च होगा अगर तुमने भौतिक वादी की तरह दुकान की तरफ जाने वाले पैर की और मंदिर के द्वार पर नाचने वाले पैर की परीक्षा की तो दोनों में तुम्हें कोई फ़र्क न मिलेगा लेकिन मैं तुमसे कहता हूं और तुम भी समझोगे कि फर्क है मंदिर के द्वार पर नाचने वाला पैर कहीं भी नहीं जा रहा सिर्फ अहोभाव प्रकट कर रहा है कि मैं हूं धन्य भाग मेरे कि आज श्वास है और मैं गीत गा सकता हूं कि आज पैर युवा है और मैं नाच सकता हूं कोई मंजिल नहीं है धार्मिक व्यक्ति के लिए यात्रा ही मंजिल है तीर्थ यात्रा है कहीं पहुंचना नहीं है पहुंचे तो हुए ही हैं पहले से ही उस परमात्मा में विराजमान ही हैं पहले से उस बाहर कभी जाना हुआ नहीं घर लौटकर आना नहीं है घर के बाहर कभी गए नहीं क्योंकि घर के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं ऐसे आनंद के अहभाव में जो डूब जाता है उसका अज्ञान गिर जाता है अज्ञान के गिर जाने को हमने परम ज्ञान कहा है और ज्ञान की खोज तो विराट अस्तित्व की टेबल पर जो भोजन चल रहा है नृत्य अहोभाव चल रहा है उसके टेबल से गिरे गए रूखे सूखे रोटी के टुकड़े उनको कोई जोड़ ले इकट्ठा कर ले उसको तुम जीवन मत समझना ज्ञान कचरा है उस ज्ञान को मैं कचरा कहता हूँ जिससे अज्ञान मिटना जाता हो और ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिससे अज्ञान मिटता हो अज्ञान तो अपनी जगह बना रहता है ज्ञान का कचरा इकट्ठा होता जाता है तुम कितना ही जान लो जब तक तुम्हारे जीवन में पुलक ना आएगी आनंद की तब तक, तक तुम्हारे जानने का क्या सार है धर्म कहता है नाचो विज्ञान कहता है ज्ञान मिलेगा तो हम आनंदित होंगे धर्म कहता है आनंदित होते ही ज्ञान मिल जाता है इसलिए हमने परमात्मा की आखिरी व्याख्या में आनंद शब्द को रखा है सच्चिद आनंद वह आखिरी है आनंद के पार फिर कुछ भी नहीं वो वह आखिरी आकाश है आखिरी गंतव्य है आखिरी अर्थ और प्रयोजन और नियति है अस्तित्व का बेबुझ होना स्वाभाविक है इसलिए संत पुरुष बेबूझ मालूम पड़ते हैं क्योंकि उनसे अस्तित्व बोलता है उनकी वाणी अटपटी मालूम पड़ती है उनकी वाणी में अतर्क कुछ छिपा हुआ मालूम पड़ता है भारत में तो साधुओं की वाणी को हमने अलग ही नाम देख रहा है सधुक्कड़ी वो कोई साधारण भाषा नहीं है सधुक्कड़ी उसका कुछ पक्का नहीं कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कह गए कबीर के वचनों को हमने उलट बांसी कहा है वो सीधे सीधे वचन नहीं है उल्टे मालूम पड़ते हैं कबीर कहते हैं एक अचंबा मैंने देखा नदिया लागी आग मैंने एक अचंबा देखा है कि नदी में आग लगी क्या मतलब होगा ये बात तो बड़ी बेबूझ है पर संतों से अस्तित्व तो बोलता है बात बेबूझ हो जाती कभी ठीक कह रहे हैं कबीर ये कह रहे हैं जो कभी नहीं हो सकता वो होते देख रहा हूँ तुम परमात्मा को पाए हुए हो और खोज रहे हो नदी अलग आग तुम आनंद के घर में बैठे हो रो रहे हो जाार जार, जार आंसू गिर रहे हैं नदी अलग आग एक अचंभा मैंने देखा कि परमात्मा परमात्मा की ही खोज पर निकला है नदी अलग आग एक अचंभा मैंने देखा तुम कभी ना मरोगे और मौत से कप रहे हो नदी लागी आग पर संत की वाणी बेबूझ उसको ऊपर से देखो तो उलट बांसी है अगर जीवन को समझो तो उसकी उलट बांसी तत्ण सीधी हो जाती यही हुआ है। तुम हो अचंभे मैं भी तुम्हें देखता हूं तो कबीर ठीक मालूम पड़ते किसको खोज रहे हो जिसको तुम खोजने निकले हो उसको कभी खोया था कि चल पड़े खोजने किसकी तरफ हाथ जोड़ के आकाश में तुम प्रार्थना करते हो यह प्रार्थना करने वाले को तो जरा गौर से देख लो कहीं ये ही ना हो जिसको तुम प्रार्थना कर रहे हो कहा जा रहे हो किस दिशा में किस लिए कहीं ऐसा ना हो कि जिससे तुम खोजते हो वो तुम्हारे भीतर बैठा हो फरीद ने कहा है वो रब वो परमात्मा तेरे भीतर है। तू कहां जंगल जंगल भटकता है तू किसे खोजता है खोज ही व्यर्थ है खोज करने वाले में जिसकी खोज चल रही है वो छिपा बैठा है जिससे बीज में वृक्ष है ऐसा व्यक्ति में परमात्मा है तब कभी ठीक लगते हैं नदियां लागी आग और इसलिए तो तुम कितना ही खोजो पा ना सकोगे पाने का संबंध तुम्हारी खोज से नहीं है पाने का संबंध इस बात से है कि पहले तुम ठीक से पता तो लगा लो कभी खोया था कई बार ऐसा हो जाता है खासकर चश्मा जो लोग लगाते हैं उनको हो जाता है चश्मा लगा है और वो भूल जाते और वो टेबल पे इधर उधर चश्मा देखने लगते तब अचानक उनको ख्याल आता है कि चश्मा नाक पर है बस ऐसा ही कुछ हुआ है नदी तुम्हें कई दफा ऐसा हुआ होगा कलम कान में खोस ली है और सब तरफ खोजते फिर रहे कोई छोटा बच्चा हंसने लगता वो कहता कलम कान में लगी तब तुम्हें याद आता है परमात्मा खोया नहीं है सिर्फ विस्मरण हुआ है और विस्मरण हुआ है ऐसा कहना भी शायद ठीक नहीं तुम किसी और गोरख धंधे में अति व्यस्त हो गए हो इसलिए उसकी सूझ भूल गई है बस तुम्हारा मन इतना उलझ गया है किसी धंधे में कि तुम भूल ही गए कि चश्मा आंख पर रखा है याद ही ना रही बहुत बार ऐसा होता है जब तुम बहुत जल्दी में होते हो तब देर होने लगती ट्रेन पकड़नी है चा जा नहीं जाती ताले में रोज चली जाती थी आज नहीं जाती आज तुम कप रहे हो आज तुम भागे हुए हो असल में तुम यहां हो ही नहीं तुम आधे स्टेशन की तरफ जा चुके हो बटन लगाते हो नीचे की बटन ऊपर लग जाती कभी ऐसा नहीं होता था आज देर में और देर हुई चली जाती तुम यहां हो नहीं तुम्हारा मन कहीं और व्यस्त हो गया है परमात्मा को कोई कभी खोया नहीं है किसी गौरव धंधे में व्यस्त हो गया है धन है पद है प्रतिष्ठा है इसकी दौड़ इतनी हो गई है तुम्हें चैन नहीं कि तुम थोड़ी देर बैठ कर देख पाओ कि तुम्हारी भीतरी संपदा क्या है अस्तित्व बेबूझ है उसी के कारण संतों के वचन बेबूझ मालूम पड़ते हैं और जहां तुम्हें बेबूझ वचन सुनाई पड़ जाए उस जगह को शरण मान लेना वहां से भागना मत तुम्हारा तर्क तो कहेगा कि यह बात तो कुछ समझ में आती नहीं जो बात तुम्हारी समझ में आ जाती है वो तुम्हें उठा ना सकेगी जो तुम्हारी समझ में आ गई वो तुम्हारी समझ से नीची है जो तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल जाए समझ में ना आए वहीं समझना की सीढ़ी है कुछ ऊपर उठने की संभावना है पंडितों की बातें बिल्कुल समझ में आ जाती संतों की बातें समझ में नहीं आती पंडितों से तुम्हें कुछ भी ना मिलेगा उनसे तुम कुछ भी ना पा सकोगे मैंने सुना है इंग्लैंड की लार्ड सभा का अध्यक्ष किसी गांव की यात्रा पर गया था रास्ता भटक गया कोई पास दिखाई नहीं पड़ता तो उसने गाड़ी रोक दी एक किसान चला आ रहा था जंगल से घास बांधकर उसने उससे पूछा कि भाई तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ हूँ सीधा प्रश्न वो ये पूछ रहा है कि मैं किस जगह हूँ कौन सा गाँव पास है पूछा तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कहा हूँ उस किसान ने नीचे से ऊपर तक तो देखा उसने कहा कि बिल्कुल आप कार में बैठे हुए उस लार्ड सभा के अध्यक्ष ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उसका उत्तर बिल्कुल पार्लियामेंटेरियन था उसने उत्तर भी दिया और तुम तो जानते थे पहले उससे रत्ती भर जानने में बढ़ती ना हुई उत्तर तो बिल्कुल ठीक दिया। थी ऐसा ही तो मंत्रीगण उत्तर देते हैं राज्यसभाओं में पार्लियामेंट्स में उत्तर तो बिल्कुल देते मालूम पड़ते हैं लेकिन उत्तर से कुछ मिलता नहीं तुम जितना जानते थे उसमें रत्ती भर जुड़ता नहीं तुम उतना पहले ही जानते थे कि तुम कार में बैठे हो उस किसान ने उत्तर दिया वो बिल्कुल धारा सभा का उत्तर था पंडित तुम्हें जो उत्तर देते हैं वो सब धारा सभा के उत्तर उनसे तुम्हें कुछ मिलता नहीं तुम जानते ही थे वही तुमसे कह देते हैं शायद थोड़े अच्छे ढंग से कह देते होंगे लफ्फाजी में कुशल होंगे जो तुम हिंदी में कहते वो संस्कृत में कह देते होंगे जो तुम हिंदी में समझते हो फारसी में दोहरा देते होंगे जो तुम अपनी सामान्य भाषा में कहते हो उसे शास्त्र की भाषा में कह देते होंगे बट तुम्हारे जीवन में कुछ भी जुड़ता नहीं संत तुम्हारे जीवन को अस्तव्यस्त कर देता है वो तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति की घड़ी ले आता है अगर संत के वचन को समझने की तुमने चेष्टा की उसी चेष्टा में तुम सीढ़ियां चढ़ने लगोगे जहां तुम बेबूच को पाओ वहाँ रुक जाना जल्दी मत करना शायद वहाँ से कोई रास्ता अस्तित्व के लिए खुलता हो